संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा वैश्वपायन जी कहते हैं जन्मेजय यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया नारद आदि महात्मा राजस्वों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती मानव ताराओं से भरा आकाश ही, ही हो उस समय वहाँ न कोई शूद्र था और न तो दीक्षाहीन द्विज ही धर्मराज की राजलक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं अब उन्होंने मन ही मन कमलनयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया देवर्षि नारस सोचने लगे धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रियवंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी हैं इस प्रकार के विचार में देवर्षि नारद डूब गए उसी समय महात्मा विष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा राजन अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो आचार्य ऋत्विज संबंधी स्नातक राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि वे एक वर्ष में अपने यहाँ आवे तो विशेष पूजा अर्घान करना चाहिए ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले धर्मराज ने पूछा पितामह कृपा करके बतलाइए इन समागत सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें आप किसे सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं शांतनु नंदन भीष्म ने कहा धर्मराज पृथ्वी में यदुवंत शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज बल और पराक्रम से वैसे ही दे दीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य जैसे तमसाच्छिन्न स्थान सूर्य के सुभागमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमागा उठता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा